पांच सिंह केतु पांच चालदेश का एक राजा था पांच चाल देश का एक राजा था जो कि बहुत बड़ा शिवभक्त था आराधना और शिकार उसके दो चीजें प्यारी थीं। वह शिकार खेलने रोज जंगल जाता था एक दिन घने जंगल में सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया पर सेवक भील ने ध्यान से देखा तो वह शिव मंदिर था जिसके भीतर लता पत्रों में एक शिवलिंग था भील का नाम चंड था सिंहकेतु के निधि और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था वे उसे उखाड़ लाया चंड ने राजा से कहा महाराज यह निर्जन में पड़ा था आप आज्ञा दें तो इसे मैं रख लू पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दे ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकू राजा ने कहा की चंड भी इसे रोज नहला इसकी फूल बेल पतियों से सजाना अक्षत फल मीठा चढ़ाना जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता राख की ही हो फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना शिकार से राजा तो लौट गया पर भी जो उसी जंगल में रहता था उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया भीलनी के लिए यह नई बात थी उसने कभी पूजा पाठ न देखी थी भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ दिन बाद वे खुद तो पूजा न करती पर भील की सहायता करने लगी कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है पर लगता है वे भस्म लाना तो भूल ही गया वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित स्मशान गया आश्चर्य आज तो कोई चिदा जल ही नहीं रही थी पिछली रात जली जता भी कोई नामो निशान न था जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ भील भागता हुआ उलटे पांव घर पहुंचा भस्म की डिब्बिया उलटाई पलटाई पर चिता भस्म तनिक भी न थी चिंता और निराशा में उसने अपनी भीलनी को पुकारा जिसने सारी तैयारी की थी पत्नी ने कहा आज बिना भस्म के ही पूजा कर ले शेष तो सब तैयार है पर भील ने कहा नहीं राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है वे मिली नहीं क्या करूं भील चिंतित हो बैठ गया भील ने भीलनी से कहा प्रिय यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा न रहूंगा मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित है भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देख एक उपाय सुझाया भीलनी बोली यह घर पुराना हो चुका है मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूं। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर ले भील ने माना बहुत विवाद हुआ भीलनी ने कहा मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को न छोड़ूंगी भीलनी की जिद पर भील मान गया ने स्नान किया घर में आग लगाई घर की तीन बार परिक्रमा की भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वे भीलनी जलकर भस्म हो गई भील ने भस्म उठाई भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में तो था नहीं सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने बिलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी जब वे पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया उसने पूछा यह कैसे हुआ तुम कैसे आई यह घर कैसे वापस बंद गया भीलनी ने सारी कथा क्या सुनाई कि जब धक्ती आग में घुसी तो लगा जल में घुसती जा रही हूं और मुझे नींद आ रही है जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूं और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं वे यह सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान वहां उतरा उसमें भगवान के चार गण थे उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया गणों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिवलोक चले गए जब से इस धर्रादाम पर मानव की उत्पत्ति हुई तब से ही उसका सामना दुखों एवं परेशानियों से होना प्रारंभ हो गया है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं महापुरुषों का कथन है की मनुष्य को दुख में घबराना नहीं चाहिए वरण साहस से काम लेते हुए बुरे समय के व्यतीत हो जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए इस संसार में विजीव वही हुआ है जिसने अपने धैर्य ईमान धर्म को पकड़े रखा अयोध्या के यशस्वी महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में दुस्सह कष्ट उठाए परंतु अपने सत्य धर्म ईमान धैर्य को नहीं छोड़ा जिसके फल स्वरूप साक्षात नारायण को प्रकट होना पड़ा। समय परिवर्तनशील होता है प्रत्येक मनुष्य का समय सदैव एक जैसा नहीं रहता महाभारत के विजेता परम यशस्वी पांड वीर अर्जुन के पराक्रम को कौन नहीं जानता परतु जब उनका भी समय घूममा तो कोल भिलो ने गोपिकाओं को लूट लिया और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए मनुष्य अपने मस्तिष्क में मस्तिष्कों अगले दिन के नई नई योजनाओं का ताना बहना बुनता रहता है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसकी सारी योजनाएं पूरी ही हो जाएं। असुराज ने स्वर्ग अधिक बनने के लिए यज्ञों का सहारा लिया एक सौ यज्ञ में पहुँच नारायण ने उसके सपनों को व्यर्थ कर दिया किसी ने लिखा भी है की अपना सोचा हो नहीं हरी सोचा तत्काल बलिल चाहत व कु को भेज दिया पताल अर्थात मनुष्य को योजनाएं तो बनानी चाहिए परंतु उसके क्रियान्वयन के लिए उचित समय की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए असमय किए गए कार्य मनुष्य को निराश ही करते हैं और परिणाम स्वरूप मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है आज के अधिकतर मनुष्यों में उतावलापन देखा जा सकता है दुख में भर टूट जाना आज कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है दुख के दिनों में धैर्य एवं साहस का अभाव सा दिखने लगा है जबकि किसी ने अपनी लाइनों में लिखा है दश देख कर काली निशा को भवर तू मथो निराश बंद कलियां भी खुलेंगी रात ढल जाने के बाद अर्थात दुख रूपी काली रात में निराश न होकर उस काली रात्रि के बीच जाने की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक काली रात्री के बाद एक सुखद प्रभात अवश्य होता है आज का मनुष्य अति महत्वाकांक्षी हो गया है कोई भी कार्य करने पर उसके प्रतिफल के लिए प्रतीक्षा करना बहुत भारी लगने लगता है परन्तु परिणाम तो निर्धारित समय पर ही मिलेगा उसके लिए व्यर्थ परेशान होना मनुष्य की नादानी ही है समय पर अपने कर्म को यथोचित रूप से करते रहना और परिणाम के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करना ही मनुष्यों के लिए उचित है कुछ लोग दुखों के पहाड़ से इतना ज्यादा दबे से प्रतीत करते हैं कि आत्महत्या करने का प्रयास करने लगते है विचार कीजिए कि जिस जीवन को हम सृजित नहीं कर सकते उसे समाप्त करने का क्या अधिकार है फिर आपके दुख में आपका परिवार भी तो दुख ही होता है और मनुष्य आत्महत्या करके स्वयं गया परंतु घर वालों का दुख चौगुना बढ़ जाता है यहाँ पर मनुष्य को कर्म करते हुए दुख के समय को व्यतीत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए दुख और सुख चला यमान है यह कभी एक ही जगह नहीं रहते दुख में जिसने भी अपने धैर्य धर्म एवं साहस को पकड़े रखकर सत्य मार्ग को नहीं छोड़ा उसकी कीर्ति पता आज भी फहरा रही है छे महाभारत के कुछ सूक्ष्म आख्यान धर्मराज युधिष्ठिर के शासनकाल में हस्तीनापुर की प्रजा सुखी तथा समृद्ध थी कहीं भी किसी प्रकार का शौक नहीं था कुछ समय बाद श्री कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए तब धर्मराज युद्धिष्ठिर को विशेष चिंता हुई वे भीम से बोले है भीमसेन द्वारका का, का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे और इधर काल की गति देखो संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं नित्य अपशकुन होते हैं आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारम्बार मंडल बैठते हैं आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर पर टकरा कर गिर रहे हैं पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकारों भयंकर अंधी उत्पन्न करते हैं सियाईन सूर्योदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही है कुर्ते बिलाव बारम्बार रोते हैं गधे उल्लू कवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं निरंतर आंसू बहाती हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है सर्वत्र सर्वत्रता प्रतीत होती है इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है न जाने ये अपंस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं क्या भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस लोक को छोड़कर चलेंगे या अन्य कोई दुखदाई घटना होने वाली है उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारका से वापस आए उनके नेत्रों से अशुभ बह रहे थे शरीर खान था और गर्दन झुकी हुई थी वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े तब युधिष्ठिर ने घबराकर पूछा युद्धि अर्जुन द्वारकापुरी में हमारे संबंधी और बंधु सभी लोग तो प्रसन्न हैं। न हमारे नाना शुरसेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो कुशल से है नमारी मामी देव की अपनी सातों बहनों तथा पुत्र पौत्रादी सहित प्रसन्न तो है न राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से हैं अनिरुद्ध सांब, आदि हैं न हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने सेवकों सहित कुशल से तो हैं वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं सत्य सत्यभामा, रुक्मिणी जामवंती आदि उनकी सोलह सहस्त्र एक सौ आठ पटवानिया तो नित्य उनकी सेवा में लीन रहती है न हे भाई अर्जुन तुम्हारी कांतिक छीण क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों की बोछार से अर्जुन और भी हो उनका रंग व्याकुलीका पड़ गया नेत्रों से अविरल धारा बहने लगी बंदगी रंधे कंठ से उन्होंने कहा हे ब्राता हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने हमें ठग लिया वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे मेरे उस परम पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई मेरी मैं द्वारका से भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पत्नियों को हस्ती ला रहा था किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक की भांति परास्त कर दिया मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका मेरी वही भुजाएं हैं वही रथ है वही घोड़े हैं वही गांडीव धनुष है और वही बाण है जिनसे मैंने बड़े बड़े महार्थियों के सिर बात की बात में उड़ा दिए थे जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंह की नहीं खाई थी वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया उनकी संपूर्ण पत्नियों तथा धन आदि को भी लोग लूट ले गए और मैं अन्य की भांति खड़ा देखता रह गया उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है आपने जो द्वारका में जिन यादवों की कुशल पूछी है वे समस्त यादव ब्राह्मणों के शाप से दुर्बुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए थे और वे अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरे को मारते मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला है अर्जुन के मुख से श्रीकृष्ण के स्वधामगमन और संपूर्ण यदुवांशियों के अनाश का समाचार सुनकर युद्धिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले हे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतारकर उसे इस प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन कोनों कांटों को त्याग देता है अब घोर भी आने वाला है अतः अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्गारोहण करना चाहिए जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र में अपना ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महाप्राक्रमी पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्बुद्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में हस्तना राज्यभिषेक किया और शूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में के पुत्र अनि का राज तिलक किया तत्पश्चात परमज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और श्री कृष्ण में लीन होकर संयास ले लिया उन्होंने मान अपमान अहंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन तथा वाणी को वश में कर लिया सम्पूर्ण विश्व उन्हें ब्रह्मरूप दृष्टिगोचर होने लगा उन्होंने अपने केश खोल दिए राजसी वस्त्र वस्त्राभूषण त्याग कर चीर वस्त्र धारण करके और अंजलि कपरे त्याग करके मनोव्रत धारण कर लिया इतना करने के बाद बिना किसी की ओर दृष्टि किए घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रोपदी ने भी उनका अनुकरण किया भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रेम में मग्न होकर वे सब उत्तराखंड की ओर चल पड़े उधर विदुर ने भी प्रभाष क्षेत्र में भगवानमय होकर शरीर त्याग दिया और अपने हमलों को प्रस्थान कर गए सभी पांडव मार्ग में श्रीहरि के अष्टोत्तर नामों का जप करते हुए यात्रा कर रहे थे उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी सहदेव नकुल अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े अब मात्र युद्धिष्ठ ही जीवित बच्चे थे कहते हैं कि देवराज इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ होकर वे स्वर्ग चले गए द्रौपदी को जब समाचार मिला कि उसके पांचों पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है तब उसने आमरण हंसन कर लिया और कहा कि वे हंसन तभी तोड़ेगी जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त होगी अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े अश्वत्थामा तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया अश्वत्था ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया इस पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा नारद तथा व्यास के कहने से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार किया कृष्ण ने कहा उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा नील अश्वत्थामा यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत हुआ तो भी मैं उसे जीव दूंगा वह भूमि का सम्राट होगा और तू इतने वधों का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध नि होती रहेगी तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा व्यास ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया अर्जुन अश्वत्थामा को रसी में बांधकर कर के पास ले आए द्रौपदी ने दयाद्र होकर उसे छोड़ने को कहा किन्तु श्रीकृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसके सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दी उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था विचारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे कानों में कुण्डल था, आंखें रक्त वर्ण थी हाथ में जलती हुई गद्दा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे जिस प्रकार सूर्य देव अंधकार को हटा देते हैं उसी प्रकार वे गद्दा अश्वत्था के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी गर्भस्थ वह बालक उस ज्योतिर्मय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था वह सोचने लगता कि यह है कौन है और कहाँ से आया है कुछ समय पश्चात पांडव यज्ञ की दिशा के निमित्त राजा मरुद्ध का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गये हुए थे उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा श्री कृष्ण की उपस्थिति में दस मास पश्चात उस बालक का जन्म हुआ परंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवत हो गया बालक को मरा मर हुआ देखकर रनिवास में रुदन आरंभ हो गया शौक असमुद्र उमर पढ़ा कुश को पिंड दान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था सो भी न रहा कुंती द्रौपदी सुभद्रा आदि सभी महान शौक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी उतरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्रीकृष्ण तुरंत ही सातकी को साथ लेकर अंतपुर पहुंचे वहा रनिवास में करुण क्रंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थीं। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ीं और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली हे जनार्डन तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त होगा तथा साठ वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा किन्तु यह बालक तुम मृतावस्था में पड़ा हुआ है यह तुम्हारे पौत्र अभिमय का बालक है हे इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवनदान दो श्री कृष्ण सबको सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति में गए और वहां के प्रबंध का अवलोकन किया चारों ओर जल के घट रखे थे अग्नि भी जल रही थी घी की आहुति दी जा रही थी श्वेत पुष्प एवं सरसों बिखरे थे और चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए थे इस विधि से यज्ञ राक्षस एवं अन्य व्याधियों से प्रसूति को सुरक्षित रखा गया था उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी उसी समय द्रौपदी आदि रानिया वहां आकर कहने लगी है कल्याणी तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे श्वसुर खड़े हैं चेतन हो जाओ श्री कृष्ण ने कहा पुत्री शोक न करो तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित होता है मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है वह अवश्य होगी मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्भ में की है तो भला अब कैसे मरने दूंगा इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमय दृष्टि डाली और बोले यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है तो अभिमय का यह अमृत बालक जीवित हो जाए उनके इतना कहते ही वे बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा भगवान श्रीकृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया उनके इस अद्भुत कर्म से बालक को जीवित देखकर अंतर की सारी स्त्रियां रह गईं और उनकी वंदना करने लगी भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा क्योंकि वे कुरकुल के परीक्षीण नाश होने पर उत्पन्न हुआ था जब युद्ध स्थिर आए और पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्यक गाय गाँव हाथी घोड़े अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के भविष्य के विषय में प्रश्न पूछे ज्योतिषियों ने बताया कि वह बालक अति प्रतापी यशस्वी तथा इच्छुआ को सम्मान प्रजापालक दानी धर्मी पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्त होगा एक ऋषि के हिसाब से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा के तट पर श्री शुभदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा धर्मराज युधिष्ठिर ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए भविष्यफल को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर विदा किया वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गड़ा हुआ धन लाकर में यज्ञ किया श्री कृष्ण की देखरेख में यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो गया सभी कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री कृष्ण भी द्वारका लौट गए पांडवों को मत नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए दस माह व्यतीत हो गए सहसा एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया जब उसकी दृष्टि सैरधरी द्रौपदी पर पड़ी तो वह कामपीड़ित हो उठा तथा सैर से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि को भाप गई उसने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा भी कि कीचक मुझ पर को रखता है मेरे पांच गंधर्व पति हैं एक न एक दिन वे कीचक का वध अवश्य कर देंगे किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात की कोई परवाह न की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि कुछ द्रौपदी के विषय में बता दिया। दी के वचन सुनकर भीमसेन बोले हे द्रौपदी तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा सारंध्री ने बल्लभ भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढककर वहां लेटे हुए थे उन्हें से समझकर समझ कीचक बोला है प्रियतमे मेरा सर्वस्व तुम पर यौछावर है अब तुम उठो और मेरे साथ रमण करो कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछल उठ खड़े हुए और बोले रे पापी तू से नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है ले अब परस्त्री पर कु दृष्टि डालने का फल चख इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूसो से मारना आरंभ कर दिया जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे अनेक बार उसे घुमा घुमा पृथ्वी पर पट के बाद अपनी भूजाओं से उसकी गर्दन को मरोड़ उसे पशु की मौत मार डाला इस प्रकार की चक्कावध कर देने के बाद भीमसेन ने उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे का एक लोंदा बना दिया और द्रौपदी से बोले पांचाली आकर देखो मैंने इस काम के केड़े की क्या दुर्गति कर दी है उसकी उस दुर्गति को देखकर कर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ फिर बल गौर से रंधरी चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सोगे प्रातःकाल जब की चक्के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना राजा विराट तथा कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे जब कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी यह दुर्दशा की है द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रदित होकर कहा हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी से के कारण हुई है अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए इतना कहकर उन्होंने द्रोप दी को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध लिया और शमशान की ओर ले जाने लगे कंक बल्लभ वेहनला दंती तथा ग्रंथ के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रोप दी की यह दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी किंतु अज्ञातवास के कारण वे स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते थे इसलिए भीमसेन चुपके से परकोटे को लंकर्श मशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में कीचड़ तथा मिट्टी का सारे अंगों पर लेप कर लिया फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कर के भाइयों पर टूट पड़े और उनमें से कितनों को ही भीमसेन ने मार डाला जो शेष बच्चे वे अपना प्राण बचाकर भाग निकले इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं हाथ धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान में लौट आये कीजब तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर राजा विराट सहित सभी लोग द्रौप दी से भयभीत रहने लगे